देवी भागवत भगवान विष्णु के द्वारा महामाया का महत्व वर्णन नारद नारद जी कहते हैं मुझ ब्राह्मण को देखकर राजा अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए सोचा मेरी पत्नी कहाँ चली गई और वे मुनिब नारद कहाँ से आ गए उन्होंने बारंबार विलाप करना आरंभ किया कहा हा प्रिय मैं तेरे वियोग में पढ़कर विलाप कर रहा हूँ मुझे छोड़कर तू कहाँ चली गई सुचिस्मित तेरे नेत्र कमल पत्र के समान विशाल हैं विपुल श्रेणी मैं अब क्या करूं तेरे बिना मेरा जीवन गृह और राज्य सब के सब व्यथ हैं तेरे बिना से अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे तू न रही तो जीवन धारण करने से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं रहा विशालाक्षी मैं रो रहा हूं तू प्रिय उत्तर देने की कृपा कर तूने प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रेम दिखलाया था वह अब कहाँ चला गया सुभ्रु क्या तू जल में डूब गई अथवा तुझे मछली एवं कछुए खा गए या मेरे दुर्भाग्य वस्तु वरुण के हाथ लग गई अमृत के समान मधुर भाषण करने वाली प्रिय तेरे सभी अंग बड़े मनोहर थे तुझे धन्यवाद है जो पुत्रों के प्रति तूने सच्चा प्रेम दिखलाया मैं तेरा पति होकर दीन भाव से विलाप कर रहा हूँ पुत्र स्नेह के पास से तू बधी भीत है ऐसी स्थिति में मुझे छोड़कर तेरा स्वर्ग सिधारना शोभा नहीं देता कांते, मेरे दोनों ही सर्वस्व थे और तू प्राण प्यारी भी मेरे साथ न कहा जाऊं जगत में प्रतिकूल घटना उपस्थित करने वाले ब्रह्मा अवश्य बड़े निष्ठुर है जो समान चित्त वाले स्त्री पुरुष का मरण सर्वथा विभिन्न समय में क्यों किया करते हैं मुनियों ने स्त्रियों के लिए अवश्य ही बड़ा उपकार किया है कि जो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है पति के मर जाने पर स्त्री उसके साथ में जाए इस प्रकार राजा ताल ध्वज कर रहे थे तब भगवान श्रीहरि ने अनेक प्रकार के युक्त पूर्ण वचन कहकर उन्हें चुप कराया श्री भगवान बोले राजेंद्र क्यों रोते हो तुम्हारी प्राण प्यारी स्त्री कहाँ गई क्या तुम्हें शास्त्र श्रवण का अवसर नहीं मिला अथवा तुम ज्ञानी पुरुषों के संपर्क से सदा वंचित ही रहे वह कौन स्त्री थी तुम कौन हो कैसा संयोग और वियोग है पूर्वक बहने वाले इस संसार रूपी समुद्र में मनुष्यों का संबंध वैसा ही है जैसे नौका पर चढ़े हुए पथिकों का महाराज अब तुम घर जाओ तुम्हारे इस व्यर्थ रोने धोने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता मनुष्यों का संयोग वियोग सदा दैव के विधान पर निर्भर है राजन विशाल नेत्रों वाली इस सुंदरी से संबंध होने पर भोग विलास करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हो चुका है एक सरोवर पर इसके साथ तुम्हारा संयोग हुआ था उस समय इसके माता पिता तुम्हें दिखाई नहीं पड़े थे यह अवसर काक ताली न्याय से जैसे आया था वैसे ही अब चला भी गया राजेंद्र शोक मत करो काल की गति को रोकना बड़ा कठिन है अब समय अनुसार घर जाओ और वहां यथेक्ष भोग भोगो उस सुंदरी से जैसे तुम्हारा संयोग हुआ था वैसे ही वियोग भी हो गया तुम जैसे के तैसे रह गए राजन अब घर जाकर राज का संभालो भूपेंद्र इस समय तुम्हारे रोने से वह स्त्री आ जाए यह सर्वथा असंभव है तुम व्यर्थ ही इस श्रोक के पचड़े में पड़े हो अब कुछ योग साधन करने का यत्न करो भोग समयानुसार जैसे आता है उसी प्रकार चला भी जाता है अतः इस असार संसार मार्ग में शोक करना अनुचित है न तो एक जगह सर्वथा सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है राजन स्वस्थ चित्त होकर सुखपूर्वक राज्य करो अथवा अब बंधु बांधवों का परित्याग करके वन में रहने की व्यवस्था कर लो प्राणियों का दुर्लभ मानव देह क्षणभंगुर है इसके प्राप्त होने पर सम्यक प्रकार से आत्मकल्याण कर लेना चाहिए जेहा और जन्द्रीय के भोग तो पशु योनियों में भी मिल जाते हैं ज्ञान अधिक होने से मानव योनि के उत्तम को उत्तम मानते हैं अन्य योनियों में यह शक्ति सुलभ नहीं रहती अतएव तुम स्त्री जनित शोक का परित्याग करके घर चले जाओ भगवती जगदम्बा की यह महामाया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है